रावण मास महात्म चतुर्विशोध्याय श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महात्म में राजा मितिजीत का आख्यान ईश्वर उवाच पुरा हे ब्रह्मपुत्र दैत्य भार प्रपीडिता ब्रह्मा शरण प्राप्त पृथ्वी दीना बला ईश्वर बोले हे ब्रह्मपुत्र पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी के शरण में गई। गयी वृत्तावि उसके मुख से वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ सागर में विष्णु के पास जाकर स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया प्रादुरासी तथो दीक्षो श्रुवा सर्वे मुखात माँ भेष्ट देवाद्या देवा जठरे वसुदेव अवतीर्णो भविष्यामी हरिसे भूमि वेदना यादव दवा ते विभु तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृत्तात सुनकर बोले हे देवताओं आप लोग मत डरे मैं वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा सभी देवता लोग यादों का रूप धारण करें ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए देवक जठरे जा तो वसुदेवे न गोकुल स्थापित कंस भीते नृथे तंसहा आगत्य पश्चात् मथुरा पश्चात समय आने पर वे देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए बसदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनचरों सहित कंस का वध किया तथा सर्वे पौरजान जना सुरादरा कृष्ण कृष्ण महायोगी भक्ता प्रणता नो दवा शरणागतवत्सल किंचि विज्ञापय देव ए वक्तु तो वक्त अर्सी तव जन्म दिनें न जैकीच ज्ञावाच तद्दिने सर्वे कर्मो वर्थापनोत्सव तब सभी पुरवासियों ने आदर पूर्वक यह प्रार्थना की हे कृष्ण हे कृष्ण हे महायोगिन हे भक्तों के अभय देने वाले हे देव हे शरणागत स्थल हम शरणागतों की रक्षा कीजिए हे hey देव हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताएं। आपके जन्मदिन के कृत्य को कहीं कोई भी नहीं जानता वह सब आपसे जान कर के हम सभी लोग उस जन्मदिन पर वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे तेम दृष्टवाचताम भक्तिम स्विश्रदाम चतहृदम कृत्म जन्मदिन कथया मास के शव श्रुवा तेपे तथा चक्र तेन तद व्रत वराश बहुधा प्रादा भगवान व्रतकार अपने प्रति उनकी उस भक्ति श्रद्धा तथा सौहार्द को देखकर श्रीकृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह दिया उनसे सुनकर उन उनपुरवासियों ने भी विधानपूर्वक उस व्रत को किया तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए अदातीहास पुरातन अंगदेथोद्भव राज मृतजन्नाम तुत्रो महास्य सतपथे स्थित पालयास विधिव्रज्य प्रज्जयन प्रजा इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं अंग देश में उत्पन्न एक मित्र नामक राजा था उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था तथा मार्ग पर स्थित रहने वाला था सब कुछ जानने वाला वह वा अपनी प्रजाओं को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन करता था तस्वर्तमान कदाचि दैवजोग खंड सह संवासो बभुआ बहुवासर तृपतिरअर्मे निर देश पुराण दिन बहुत नृप वर्णाश्रम गे विदेश पर इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात अकस्मात्वयोग से पाखंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत साचर्य हो गया और उनके संसर्ग से वह राजा अधर्म परायण हो गया वह राजा वेदशास्त्र और पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक वेश भाव से युक्त हो गया एवं बहुत थे काले प्रयाते मुनि सत्यम काल प्राप्त यमदूतवसंगत बद्वा पाश नियमो यमदूत यमांति कम पीड़ित संगति नर के पाति बैसा हे मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार बहुत दिनों के व्यतीत होने के पश्चात काल की प्रेरणा से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया यमदूतों के द्वारा पासों में बांधकर कर पीटते हुए यमराज के के पास ले जाया जाता हुआ हुआ। वह बहुत बहुत पीड़ित दुष्टों की संगति कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहां बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की यातनाओं को भोग अपने पाप के शेष भाग से वह पिता क्यों को प्राप्त हुआ छुरा तृष्णा समाक्रांतो भ्रमण मर्धन कश्चिथ संसितः वैश्य से मथुरां पुण्यता पुरी समीपे रक्षकस्मेहा बहिस्थित बभ्राम विपने सोथ ऋष नाम्रमेंट भूख तथा प्या व्याकुल भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के देह में प्रवेश करके स्थित हो गया वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया वहाँ समीप के रक्षकों ने उस पिशाच को उसके पिता से निकाल दिया तब वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण करने लगा। हरे जन्माष्टमी क्रियमाणाम महापूजा ध्रात्रागरण नाम संकर्तनाशिव हरे कथा निष्पापस्तना देव किसी समय जय योग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था वहां पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्रीहरी की कथा का श्रवण किया इससे वह उसी क्षण पवित्र और निर्बल मन वाला हो गया। प्रेत निर्मल मनवाला विष्णु साध्यमापन्नो व्रत प्रभावतः वह यम दूतों से मुक्त हो गया और प्रेत देह छोड़कर विमान में आरूढ़ होकर दिव्य भोगों से युक्त हो विष्णु लोक पहुंच गया इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से वह पिशाच योनि को प्राप्त राजा विष्णु सावप्य को प्राप्त हुआ निद्रत दया पुराण सार्वलौक कथ्यते मुनिभ कामक कामुयात तत्दर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत तथा सार्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है एवं युते कृष्ण जन्माष्टम्या शुभान कामयाद त्रदलक्ष भोगा ना विधान भुक्त पुण्यशेषागत सर्वकाम समृद्धस्तु सर्वा शुभ विवर्जि कुलपतिवरिया जायते मदनोपमः इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है वह इस इस्लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है ए ब्रह्मपुत्र वहाँ वैकुंठ में एक लाख वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नानाविध सुखों का भोग करके अवशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है वह कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है यदैवशी है लिखित सरार्पितम कृष्ण जन्मोपकशोभासम पूज्यते तत्र न पर भविष्यति भविष्य पर्जन्य काम वर्ती सीभ्यों न भय कचे गृहवा देवकी चरितेवीजन तस्यं तत्र ृद्ध्यासर्गासर्गेनावृत पशे प्रयाति हरिमंदिर जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विश्व श्रेष्टा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो वहां शत्रुओं का भय कभी नहीं होता उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता जिस घर में कोई देव की पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है और वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता है जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रतोत्सव का दर्शन कर लेता है वह भी पाप से मुक्त होकर श्री हरि के धाम हो जाता है इतिश्री स्कंद पुराणे ईश्वर कुमार संवादी श्रावण मास महात्म जन्माष्टमी व्रत कथनम नाम चतुर्विशोध्याय